जा बालोपनिषद अथ हैैनमिप्रक्षाजायाज्ञवल्क अयज्ञोपवीति कथम ब्राह्मण सहोवाच याज्ञवल्क तयोपवीत ज आत्मा अपह प्रास्याच मं विधि परभ्राजकाना इसके बाद अत्रि मुनि ने ऋषि याज्ञवल्क से प्रश्न किया मैं यह जानना चाहता हूं कि जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वह ब्राह्मण किस प्रकार हो सकता है याज्ञवल्क ने उत्तर दिया उसका आत्मा ही उसका यज्ञोपवीत होता है वह जल से अर्थात तीन बार प्राशन और आचमन करे यह संन्यासियों का अर्थात परिव्राजकों की विधि है वीर वीराध्वाने वशके वापेशे वाग्नी प्रवेशेवा महाप्रस्थने वाथ पिब्राडवर्णवासामुंडो परग्रह सुचीद्रोही भयचाणो ब्रह्म भूजा ज्यादा सियान्मसाचा संथा ब्रह्मण शुविदे नई ते सन्यासी में की स्थिति में, गंगा आदि के जल में प्रवेश करने पर अग्नि प्रवेश में और महाप्रस्थान में परिवराजक सन्यासी के लिए यही धर्म निश्चित है कि वह भगवा वस्त्र धारण करके मुंडित होकर अपरग्रही मनकर पवित्र और द्रोह रहित होकर भिक्षावृत्ति अर्थात लोक मंगल के लिए अपना कर जीवित रहे यदि कोई सन्यास के लिए आतुर है तो उसे मन और वाणी से अर्थात विषयों का परित्याग करना चाहिए विषयों से सं्यस्त होना चाहिए यह ज्ञान का पंथ वेद प्रतिपादित है इसलिए सन्यासी के लिए यह सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि सन्यासी ब्रह्मविद होता है इस प्रकार भगवान याज्ञोल्क ने यह मत प्रकट किया ष खंड त्र परमहंसा संवर्तकारु श्वेतकू दुर्वाशरी भूनिदाघं एवतकं भरत एवतक प्रभृत अव्यक्तिंगा अव्यक्ताचारा अन्मत्ता उन्मत्त समवर्तक आरुणि श्वेत केतु दुर्वासा ऋभु निदाभ जड़ दत्तात्रेय और रैवतक आदि जो परमहंस संयासी हुए हैं वे सभी अव्यक्त लिंग अर्थात संन्यास के चिन्हों से रहित थे उनका आचरण भी अव्यक्त था वे अंदर से उन्मत्त न होते हुए भी बाहर से उन्मत्त लगते थे त्रिदंडम कमंडल शिक्यम पात्र जल पवित्र शिखा जोपववीत के तत्व भूह स्वाहेतु परितज्यात्माक्षेत ऐसे उपयुक्त उपयुक्त स्थिति वाले सन्यासी को चाहिए कि वह त्रिदंड कमंडलु शिक्य अर्थात शिखा भिक्षाधार पात्र जल पवित्र शिखा और यज्ञोपवीत आदि प्रतीकों को भू स्वाहा ऐसा कहते हुए जल में विसर्जित कर दे इसके उपरांत सन्यासी को आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए यथा जात रूपरो निर्द्व निष्परग्रह तत्व्रह्म मार्गे सम्यक संपन्न शुद्ध मानस प्राणसंधारणार्थम यथोक्त काले विमुक्त भैक्ष आचर नुदर पात्रेण लाभाभ ला सूच्च्च्च्च्चाघार दृह तृणकूट वमीकृक्षमूलकूलाल शिहोत्र शीपुलि गिरीगुवरकंदरकोटर निर्धर तंडिस्विकेत वास्तो निर्म शुक्लध्यान परायनोध्यामनिष्ठ शुभा शुभकर्म निर्मूल पर संयास देहत्यागौति सरमहंसो नाम स परमहंसो सन्यासी परमहंस नावे रूप धारण करने वाला अर्थात निश्चल होता है वह निर्द्व अपरिग्रही तत्व ब्रह्म मार्ग में निरंतर गतिमान तथा होता है। जीवन मुक्त होने पर भी वह भिक्षा आदि के द्वारा आहार को उचित समय पर उदर रूपी पात्र में डाल देता है उसे किसी प्रकार के लाभ और अलाभ की चिंता नहीं होती अतः उन्हें समान समझता है वह शून्य स्थल देवगृह तिनको के समूह सर्प की बात बिल वृक्ष के मूल कुम्हार के घर अग्निहोत्र स्थल नदी तट पर्वत खाई या गुफा खोह और निर्झर आदि विशुद्ध प्रदेश में पूर्व घर का ध्यान न रख ममता रहित होकर रहता है वह सतत शुक्ल अर्थात सात्विक ध्यान में तल्लीन रहकर अध्यात्मनिष्ठ होकर शुभ और अशुभ कर्मों को निर्मूल करता रहता है ऐसा सन्यास धर्म का पालन करते हुए जो सन्यासी देह का परित्याग कर देता है वह परम हंस कहलाता है ओम पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पूर्णमुच्चते पूर्ण पूर्णमाता पूर्णमेवावशिष्य ओ शांति शातिश शाति हरि समाप्ता।